के प्रति भारत विश्व कैसे हो? प्रत्येक जाति के लिए उद्देश्य साधन की अलग अलग कार्य प्रणालिया है कोई राजनीति कोई समाज सुधार और कोई किसी दूसरे विषय को अपना प्रधान आधार बनाकर कार्य करती है हमारे लिए धर्म की पृष्ठभूमि लेकर कार्य करने के सिवा दूसरा उपाय नहीं है अंग्रेज राजनीति के माध्यम से धर्म भी समझ सकते हैं अमरीकी शायद समाज सुधार के माध्यम से भी धर्म समझ सकते हैं परंतु हिंदू राज हिंदू राजनीति समाज विज्ञान और दूसरा जो कुछ है सब को धर्म के माध्यम से ही समझ सकते हैं जाति जीवन संगीत का मानो यही प्रधान स्वर है दूसरे तो उसी में कुछ परिवर्तित किए हुए नाना गौर स्वर हैं और उसी प्रधान स्वर के नष्ट होने की शंका हो रही थी ऐसा लगता था मानो हम लोग अपने जातीय जीवन के इस मूल भाव को हटाकर उसकी जगह एक दूसरा भाव स्थापित करने जा रहे थे हम लोग जिस मेरुदंड के बल से खड़े हुए हैं मानो उसकी जगह दूसरा कुछ स्थापित करने जा रहे थे अपने जातीय जीवन के धर्म रूप मेरुदंड की जगह राजनीति का मेरुदंड स्थापित करने जा रहे थे यदि इसमें हमें सफलता मिलती तो इसका फलपूर्ण विनाश होता परंतु ऐसा होने वाला नहीं था यही कारण है कि इस महाशक्ति का आविर्भाव हुआ मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि तुम इस महापुरुष को किस अर्थ में ग्रहण करते हो और उसके प्रति कितना आदर रखते हो किंतु मैं तुम्हें यह चुनौती के रूप में अवश्य बता देना चाहता हूँ कि अनेक शताब्दियों से भारत में विद्यमान अद्भुत शक्ति का यह प्रकट रूप है और एक हिंदू के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम इस शक्ति का अध्ययन करो तथा भारत के कल्याण उसके पुनरुत्थान और समस्त मानव जाति के हित के लिए इस शक्ति के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं इसका पता लगाओ मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि संसार के किसी भी देश में सार्वभौम धर्म और विभिन्न संप्रदायों में ध्रातृभाव के स्थापित और पर्यालोचित होने के बहुत पहले ही इस नगर के पास एक ऐसे महापुरुष थे जिनका संपूर्ण जीवन एक आदर्श धर्म महासभा का स्वरूप था